मंत्र भाष्य से प्राणो विभाति चतुर्थम्तरभाष्य प्रारंभस प्राण यहभूतिर्भति यह जो प्राण कहा गया प्राना से प्राण अनेत्री प्राण से षष्ट्य प्रथमा तव प्राणशब्दों से प्राण मुख्य प्राण है प्रथम प्राण में जो व्यापार उसको करने वाले प्रेरक है प्राण चक्षु सक्षु मन स मन ऐसे कहा गया के नुपनिषद में तो प्राण शब्द से प्राण से प्राण परमात्मा ही ऐसा यह सर्वभूतैभाति परमात्मा है प्राण पर ईश्वर ही ऐसा प्रकृत परमात्मा सर्वेर भूते ही विभाति सर्वभूतः ब्रह्मादिस्तम्भ पर्यत ही ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ स्तंभतीर्ण पर्यंत जितने प्राणी तद्पेण तृतीया होती ये नहीं है सर्वभूतेर इ्थूतलक्षण सर्वूतर्वूतरूपेण भाति इसे सर्वभूत जो तृतीय है इथम भूतलक्षण तृतीया इतभूतलक्षण कंसे सर्वूतात्मक आत्म, आत्म जटा जटा भीपस ता, जटा ज्ञाप्य तापस तो मन इसमें टिप्पणी दे दिया सर्वभूत ज्ञाप्य विभा नशिष्ट सर्वभूत है ज्ञापक ज्ञापित होता है भान सर्वभूत रूप से ज्ञापित होता है ये ब्रह्म सर्वभूतस्थ सर्वात्मा सन इत्यर्थ सर्वभूत में स्थित सर्वात्मा होकर के सर्वात्मा होकर के भान होता है ब्रह्म सर्वभूत स्थित होकर के विभाति विभाति, विभाते विव भाति विव दीप्यधे विभिन्न प्रकार से प्रकाशमन हे ब्रह्मभूतस्थ यक्षाद आत्म महामस्मीति अयमहस्मी विजानन वाक्यार्थ स भवते नादी विद्वान्वते नादी विजानन विद्वान्वते नादी ऐसा जो जानता हुआ विद्वान कैसे जानता है सर्वभूतस्थम सार्वभूतम स्थित परब्रह्म साक्षात जानता है विज्ञान साक्षात है अपरुक्ष रूप से आत्मभावन अयम अहमअ स्मृति आत्मत्वन भिन्न को देखने के लिए प्रमाणिक आवश्यकता है प्रमाण से ज्ञान होने के बाद साक्षात अहम ऐसे ज्ञान होता है आत्माभावन आत्मत्वे आत्मत्व हंसे कभी भी परोक्षा नहीं होता है ब्रह्म आत्मत्वना साक्षात अहम अयम अहम अस्मि अहम मैं ऐसे विज्ञान जानता है तो जानने वाला विद्वान भावते नातिवादी विद्वान वाक्यार्थ ज्ञान मात्र न ब्रह्म का ज्ञान महावाक्यार्थ का ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान ही तत्व से आदि महावाक्य का अर्थ तुम ब्रह्म हो जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान जीव ब्रह्म की एकता इस शब्द से तो कहते हैं जीव अलग ब्रह्म अलग दोनों में कुछ एकत्र इस पार उस पार भी में बनाते बंध बनाते हैं ऐसा नहीं जीव एक तरफ ब्रह्म एक तरफ दोनों के ऊपर कोई बंध होगा पुल होगा दोनों को जोड़ देना जीव जाकर कर ब्रह्म में मिल जाएगा ऐसा नहीं जीव ब्रह्म की एकता वास्तव में एक ही तत्व है एक ही तत्व होने से जीव और ब्रह्म दो पदार्थ का संसर्ग संबंध नहीं होता है दो पदार्थ हो तो संबंध होगा इस पर उस पर दो, दो अलग दोनों का संबंध करेंगे घट भूतल दो अलग दोनों का संबंध संयोग होता है घट पट का संयोग होगा किंतु यह इस प्रकार नहीं दो पदार्थ नहीं दोनों का संबंध होने के लिए लौकिक वाक्य में नद्यास्तीरे फलानी संति नद्यास्तिरे फलानी नदी पदकार्थ तीर पदकार्थ अलग फल पदकार्थ अलग प्रत्येक पदार्थ का संबंध होकर के ज्ञान होगा तो उसको कहते हैं अन्वय बोध पदार्थों का संबंध पद सुन करके पदार्थों का ज्ञान होता है पदार्थों का परस्पर संबंध होता है उसको अन, पदार्थ अन्वय अन्वय संबंध उसका बोध है इसलिए वाक्यार्थ बोध को अन्वय बोध भी कहा जाता है पद सुनकर के पदार्थ का स्मरण होगा एक एक पद का अर्थ परस्पर पदार्थ का भी अन्वय होना चाहिए तो अन्वय बोध है वाक्यार्थ बोध किन्तु महावाक्यार्थ बोध ब्रह्म ज्ञान ये अन्वय विषय का बोध नहीं है अन्वय संसर्ग नदी अलग तीर अलग भूतल अलग घट अलग इसी प्रकार जीव अलग ब्रह्म अलग ऐसा नहीं है एक ही तत्व है स्वयं देवतत्व में जिस प्रकार एक ही देवतत्त एक ही तत्व है इससे तत्पदार्थ तम पदार्थ पदार में परस्पर संबंध कुछ नहीं एक ही पदार्थ है वाच्यार्थ में तो भेद है तम पदार्थ अल्पज्ञ जीव तत्पदार्थ ईश्वर सर्वज्ञ इसमें तो भेद है जिसमें भेद उसमें ऐक्य नहीं होगा एकता नहीं है तत्वम से वाक्य का अर्थ नहीं जीव ईश्वर वाच्यार्थ में अभेद ऐसा नहीं वाच्यार्थ में तो भेद है किंतु श्रुति कहती तत्वम से अभेद कहती है श्रुति वाक्यार्थ तो अभेद विषय के अभैद होगा तो वाच्यार्थ में अभैद नहीं होगा लक्षार्थ लेना पड़ता है लक्षार्थ एक ही, ही है एक ही होने के कारण दो है नहीं तो संबंधों के नहीं होगा संबंध दो में होता है इसलिए तत्वम से आदि वाक्यार्थबोध संसर्ग विषय का नहीं होता है संबंध विषय का नहीं होता है संसर्ग अनवगाही ज्ञान कहते हैं संसर्ग को विषय करने वाले ज्ञान को कहेंगे संसर्ग अवगाही ज्ञान असंसर्ग को विषय नहीं करता है तो संसर्ग का अनवगाही ज्ञान संसर्ग को विषय नहीं करने वाला ज्ञान एक शुद्ध स्वरूप है वही ज्ञान है वाक्यार्थ ज्ञान ये वाक्यार्थ ज्ञान होने के लिए पदार्थों का लक्ष्यार्थ बोधो तो लक्ष्यार्थ बोध होने के बाद ही एक तो ज्ञान होगा ये तत्व से यदि वाक्य का जब तो लक्ष्यार्थ बोध नहीं होता है तो वाक्यार्थ बोध नहीं होता है पदार्थ बोध होने पर भी दोनों पदार्थ पदार्थवाच्यार्थ में अल्पज्ञ तो सर्वज्ञ रूप विरुद्ध धर्म है ऐक्य नहीं हो सकता है तो तत्व तो तुम तो ब्रह्म हो ऐसे शब्द से तो कहते ही किन्तु बोध नहीं होता है दोनों में ऐक्य कैसे होगा जब के ज्ञान हो जाता जाता है संशय विपर रहित ज्ञान तो वाक्या ज्ञान मत्रेन जीवनभूत हो जाएगा होता जाता है स्वभावते नातिवादी भवते पद प्रयोग वैदिक प्रयोग छांद सेवती नातिवादी में ना नवती अतिवादी ना भावती। ना नवती तेतत ना के साथ अन्य नवती किम न बहुत क्या नहीं होगा किम प्रश्न उसका था, अतिवादी अतिवादी नहीं होता है वाक्य थे ज्ञान होने से अतिवादी किसको कहते हैं अतिथ्य सर्वान अन्यान वित तुमसी अतिवादी अन्य को अतिक्रम करके बोलने वाले जिसका स्वभाव बोलता है अन्य सब को अतिक्रम करके उसको कहते हैं अतिवादी सर्वान अन्यान अतिथ्य अवित्वशील अवश्य अन्य सबको अतिक्रम करके जो कहता है उसको कहते अतिवादी सब लोग कुछ जानते हैं उस अधिक कोई जानता है अन्य सब को अतिक्रम कर बोलता है सब के ज्ञान के विषय जितने उससे अधिक कोई कहेगा तो अतिवादी अन्य को सब अतिक्रम कहता है ये कुछ अधिक जानता है तो अथवा स्वयं जी जब जानता है कुछ उससे अतिरिक्त तो कहेगा यस्तु एवं साक्षात आत्मान प्राण से प्राणम विद्वान स अतिवादी न भवती अन्य सबको अतिक्रमण करके बोलने मेला अतिवादी होता है किंतु यह जो ज्ञानी है अतिवादी नहीं होता है यस्तु एवं एवं का थी इस प्रकार जिस प्रकार पहले कहा गया साक्षात आत्मान विद्वान आत्मा साक्षात कौन जो प्राण से प्राण प्राणस प्राणम आत्मा साक्षात विद्वा जानता है सतिवादी भवति अतिवादी स भवति वो अतिवादी नहीं होता है कई सतिवादी क्यों नहीं होगा सर्व यदा आत्मव नान्यदस्ती दृष्टि तदा कि असो अतीत जब कुछ आत्मा ही है निश्चय हो गया आत्मा अनदना दृष्ट नान्यदस्थित अन्न कुछ ही नहीं सर्व आत्मा इससे निश्चय हो गया इति दृष्टम साक्षात अनुभव हो गया तदा असु अशोक असु ही किम ही असु अतिथ्य बदेती किसको अतिक्रमण करें बोलेगा अतिक्रमण करें कहाँ बोलेगा सब आत्मा ही देख लिया आत्मा सत्र तो कुछ है ही नहीं युअ अपरम अन्य दृष्टम अस्ति स तद जिसका अन्य कोई दृष्ट है अभी दिखा नहीं है अन्य अपरम अन्य अन्य कोई है अन्य दृष्ट कोई पदार्थ अन्य है तो स तद अतीत्यवदी उसको अतिक्रम करें बोलेगा किंतु ये अयम तो विद्वान आत्मनो अन्य न पश्य अन्य कोई दृष्ट है अन्य के विषय अधिक कुछ जानता है तो कुछ अतिक्रम बोलेगा कुछ बात कुछ बात जानने का है कुछ जानता है कुछ बोलेगा तो अन्य को छोड़ कर बोलेगा किसी को अतिक्रम कर बोलेगा एहन तो विद्वान आत्मा अन्य न पश्यती न अन्य सुनौती न आत्मा से अन्य कोई है ही नहीं ना देखता है ना सुनता है ना जानता है देखता सुनता जानता नहीं मतलब अन्य कोई है ये भी नहीं है अन्य कोई है ही नहीं सर्व यद आत्मीभूत तथा के न किम आत्मा ही हो गया ये सर्वत्म बाबूथ तथा कें किं पशेत किस किस किस देखे कौन देखे न देखने वाला दृश्य दर्शन कुछ ही नहीं अन्य देखना सुनना जानना कुछ है नहीं एक तत्व अतः तो न अति वतिक्रम करके बोलने वाला नहीं होता है आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावानी स ब्रह्म विद्या उत्तराधार आत्मक्रीड आत्मनिव आत्मा में क्रीड़ा क्रीड़ा क्रीडन ये नु तो पुत्रदारा आदि क्रीड़ा करते हैं। पुत्रदार पत्नी आदि अपने परिवार वर्ग धन उसमें क्रीड़ा किंतु ये ज्ञानी आत्मनिव क्रीड़ा स आत्मक्रीड़ा उसी प्रकार तथा आत्मरती आत्मनिवति रमण प्रीति आत्मा प्रीति ये सात्मरती आत्मा में ही क्रीड़ा आत्मा में ही प्रीति क्रीड़ा और रम, रति में भेद कहते हैं क्रीड़ा बाह्य साधन सापेक्षा रति तो साधन निरपेक्षा बाह्य विषय प्रीति प्रीतिमात्रि विशेष क्रीड़ा बाह्य विषय है और अन्य साधन से क्रीड़ा करेगा बाह्य साधन सापेक्ष साधन सापेक्ष क्रीड़ा रति साधन की अपेक्षा के बिना बाह्य विषय में केवल प्रीति मात्र साधन नहीं केवल बाह्य विषय में प्रीति केवल प्रीति है यह विशेष है आत्मरति आत्म, आत्म क्रीड़ा में <coughs> तो ज्ञानी की प्रीति भी आत्मा में ही है और क्रीड़ा भी आत्मा में है अन्य कोई साधन की अपेक्षा नहीं है प्रसन्न रहता है तथा क्रियावान क्रिया वाला ज्ञान ध्यान वैराग्य वैराग्यादि क्रिया ये स्वयं क्रियावान क्रिया अश्छे सन क्रियावान इसमें ही क्रिया है ज्ञान ध्यान वैराग्य वैराग्य राग का भाव सब जो जो कुछ प्राप्त होता हमेशा वैराग्य ध्यान चिंतन ज्ञान बस एक ही वही तत्चित स्वयं क्रियावान कहीं कहीं क्रियावान एक साथ बीच में विसर्ग नहीं सामसपाठे समाठ आत्मरिव क्रिया अस विद्ते थे आत्मरतिरव क्रिया आत्मरति क्रियावान में आत्मरति आत्मनिरतिर आत्मरती तत्पुर आत्मनिरती आत्मरती सवक क्रिया आत्मरति क्रिया इति आत्मरति क्रिया आत्मरति आत्मरती करने के बाद आत्मरति के साथ क्रिया का कर्मधारे अश्स्ती आत्मरति क्रिया आगे फिर मत करेंगे मत्तु आत्मरतीक्रियावान्न मत्व प्रतियते प्रतीयते आत्मरतीक्रियावान्म मत्तु प्रतीत होता है में कहा गया समास स आत्मत्तिर क्रिया अश्वर विद्यते थे बहुविमत्वर्थर अन्नतर अतिच्यते बहुबरी अथवा मत्तवर्थ दोनों में एक अधिक हो जाता है या तो बहुबरी समाज करें नहीं तो मत्तु प्रत्यय करना चाहिए दोनों नहीं होना चाहिए तो इसके टीका में कहते हैं आत्मरतिव क्रिया कर्मधारा कर दिया उसके बाद मत्तु प्रत्यय हो गया तो मत्तव्य एक प्रत्ये बहुब्री तो नहीं है कथम उत्तम बहुव्री मत्वर्थ और अन्य तो अतिरिक्त अतिरिच्यत बहुबरी तो दिखता नहीं समाज कहीं मत्तुब केवल है तो बहुबरी मत्व दोनों के अर्थ में एक अधिक हो जाता है ये कैसे कहा गया उसका उत्तर देते सत्यम असमास पाठ है द्वैर अर्थवत्व आसित समास के बिना यदि पाठ मानेंगे आत्मरति ही अलग पद क्रियावान अलग पद है तो दोनों पदों में अर्थवत्व सार्थक आत्मरति है आत्मनिरत्य आत्म से बहुबरी अलग है और क्रियावान अलग है आत्मरति में बहुबरी है क्रियावान अलग है मधु प्रत्यय दोनों अर्थ दोनों का अर्थ है किंतु यदि आत्मरति क्रियावान एक पद करेंगे तो आत्मरति में बहुबरी समास नहीं क्योंकि आत्मरति ही क्रिया और आत्मनिरतिय ज्ञानी यदि आत्मरति हो जाएगा ज्ञानी ही आत्मरति और क्रिया कैसे है कैसे आत्मनिरति आत्मरति आत्मरती अस क्रिया चे आत्मरति क्रिया इसमें बहुब्रीह नहीं दिखता है समास करने पर असमसाठ तो बहुव्रीह आत्मरति में बहुवीह क्रियावाणी में भी दो अलग अलग पद है दोनों का अर्थ है असमसपाठे द्वोत्व आसी द्व अर्थवत् था सामसपाठे तो अनेतर महत्वतिच्यते विशिष्यते समाजपाठ में एक अतिरित महत्व अतिरित क्योंकि आत्मरतिरेव क्रिया यश स आत्मरति क्रिया ऐसे बहुब्री समाज हो जाएगा न कर्मधारा मत्व रथ्य हो बहुव्रीश्चे तदर्थ प्रतिपत्ति कर व्याकरण अनुसार न कर्मधारा से मत्व प्रत्यय नहीं होगा बहुवी से बहुव्रीश्चे तदर्थ प्रतिपत्ति कर पत बहुव्रीष सम समास जो अर्थ यदि आ जाता है तुम तो कर्मधारय समाज करके बहु मत्व प्रत्यय नहीं करना महान रतो जैसे स महारथ बहुवी समास से महारथ बनता है और महान चो रथ से महारथ कर्मधारय करके फिर मत्व प्रत्यय करेंगे महारथी बनाएंगे हिन्दी में तो महारथी कहते हैं महारथी संस्कृत में महारथी नहीं बनेगा महारथ सर्वेव महारथा और महान रथ में कर्मधार करके फिर मतभ करेंगे एक समास वृत्ति और एक तद्धित वृत्ति गौरव है महान रथो यश्य स महारथ एक बहुब्री समाज से अर्थ हो गया बहुवीचय तदर्थ प्रतिपत्ति कर बहुव्री समाज से हुए अर्थ यदि ज्ञान हो जाता है तो कर्मधार समाज से मत्वर्थ प्रत्यय नहीं होता है समाज सिका के मत्व प्रत्यय नहीं होगा आत्मरतिव क्रिया इसी प्रकार करपात्र करह पात्र में से स करपात्र हो करपात्री नहीं हिंदी में करपात्री करपात्री कहते कर एवं पात्र करपात्र, करपात्र, करपात्र, करपात्र, करपात्र बनाएंगे कर्मधारे हो फिर मत्वर्थ इन करेंगे करें करपात्र शब्द तो, तो बन जाएगा किंतु बहुब्री समास से ही यदि अर्थ तो आ जाता है कर्मधार करके फिर मत्तु प्रत्यय करना ये व्याकरण अनुशासन विरुद्ध होता है अनुशासन है न कर्मधारा अनुमत्वर्थ बहुविश्चे तदर्थ प्रतिपत्ति कर इसलिए करपात्र शब्द संस्कृत में अब करपात्री करपात्री कहते कर करपात्री जी करपात्र कहीं तो समझ नहीं आए क्या करपात्र है महारथ कर है महान रथ यश यस महारथ गीता में सर्वे महारथा महारथ तो यहाँ आत्मरतिर क्रिया आत्मरति ही क्रिया यश्य इस प्रकार बहुबरी करने तो आत्मरति क्रिया बन जाएगा जो आत्मरतिर क्रियावान एक पद का हो अर्थ होता वही अर्थ बहुबरी से आ जाएगा तो बहुबरी सही होना चाहिए मत्तु अधिक नहीं करना चाहिए बहुबरी अधिक नहीं है इसे बहुबरी मत्तु अर्थ हो रहा अर्थ टीकाने का अन्यतर कौन होगा महत्व बहुव्रीह और महत्व से दोनों में से अन्यतर दोनों में एक को अन्यतर कहते एक मत्व अतिरिचते अतिरिक्त विशिष्यते बाह्य क्रिया निवृत्ति लाभार्थ इत महत्व अधिक होए तो बाह्य क्रियाानिवृत्ति लाभार्थ बाह्य क्रिया की निवृत्ति आत्मरती क्रिया अन्य कोई क्रिया नहीं तो महत्वपूर्ण बिना बहुव्रीह महत्व प्रत्येक के बिना बहुवी अर्थ आ जाएगा इसलिए अतिच्यते कदिपणीमेल कहते यतिच्यतेस उत्कृष्ट अर्थ होता है मतुक तथे तो बाह्य इत्याद बाह्य क्रिया निवृत्तिलाभा्यक्रिया निवृत्ति तो प्राप्ति होती नत्मतिरव क्रिया कर्मधारायादव बाह्यक्रिया निवृत्तिलाभ न तो मतुपाई की कथन तत्कर्ष तदेतु चेत टिप्पणी में कर्मधार ही बाहु क्रिया हो जाएगी आत्मरति रे क्रिया अन्य कोई क्रिया नहीं तो मथुसे अति केस हुआ तत्पुषकर्मधारे घटित मथु अंत पदम अतिच्यतेण तत्पुरर्मधार घटित मतु कर्मधारय करके मतुभ करना ये अतिरिचते करने से नहीं ना कि अतिच अतिरिचन चेत केवल मत्वंता तत्पुर घटित तदंता बहुवी कर्मधार घटित तदंता निश्चय केवल मत्व tarpa, проход, ता तो करेंगे उसके अभेशा अतिरिक्त तो होता है तत्पुर घटित करेंगे अथवा बहुवीरी कर्मधार करेंगे बाह्य क्रिया निवृत्तिर उत्कृष्ट उक्त पदे एक पदक लभ्य तो इसमें आत्मरति क्रिया समासन नहीं असमस्त पाठ है सरल है कोई चिंता नहीं यदि एक साथ मानेंगे तो आत्मरति क्रिया आत्मरति आत्मरतिक्रिया इतने से हो जाता है आत्मरति क्रियावान तो भी कर्मधार मत्तु मत्व प्रत्यय कहीं कहीं होता है ये अनित्य है कर्मधार शब्द का अर्थ क्या अतिरिक्त समास बहुवीर अतिरिक्त समास जैसे नील सर्पववत नील सर्प वाला नील सर्प वाला कहेंगे तो नील सर्प में कर्मधारे फिर मत्तुपोता है आद्यन्तवंत कौनते आद्यन्त वाले द्वंद्व के वा के मत्तु भोए अंताधिव हाँ तो अंताधिवत में बत्ती प्रते है आद्यंत बंधक हो तो उसमें द्वंद्व के बाद मत्तु होता है वहाँ व्याकरण में इसे अनित्य कहा गया कहीं कहीं प्रयोग होता है एकदेशी व्याख्यान मुद्भाव्य निराचे एक दिशी व्याख्यान का कथन करेंगे निराकरण करते केचित तो अग्निहोत्रादि कर्म ब्रह्म विदेह समुचयार्थम इच्छति एकदशी व्याख्या उद्भाव्य आगे आगे एकदशी व्याख्या का कथन करके निराकरण करते हैं पहले तो हो गया व्याख्यान अभी आगे जो कह रहे हैं एकदेशी व्याख्या कहते पहले कोई कहते अग्निहोत्रादि कर्म ब्रह्म विदेह समुचार्थम इच्छा क्रियावान कहन से कर्म भी करेगा ज्ञानी कौन सा कर्म अग्नि होतादि कर्म करेगा ब्रह्म ज्ञान हो गया फिर अग्निहोत्रादि कर्म करे तो आत्मरति क्रिया क्रियावान ज्ञानी ही आत्मरति और कर्म भी करे अग्निहोत्रादि कर्म ब्रह्म विद्य समुचयार्थम समुचय के लिए कहते को कोई समासपाठ आत्मरति क्रियावान आत्मरतिश्च क्रिया च आत्मरति क्रिए तद्वान द्वंद्व समास करके फिर मतबू करना आत्मरति भी है ब्रह्म विद्या और अग्निहोत्रादी कर्म आत्मरतिश्च क्रियात्मति क्रिया ऐसे कोई कहते समुचि तच एस ब्रह्म विद्या मुख्यार्थ इतना मुख्याचन विरुद्यते ब्रह्म विद्या वरिष्ठ कहा मुख्या ब्रह्म विद्या और कुछ नहीं उसे विरुद्ध होता है ब्रह्म विद्या ठीक है टीकाने अनेन वचन में ज्ञानकम समुचय प्रतिदन क्रियत असत्ल में योजना आगे है। ज्ञान कर्म प्रतिपादन क्या गया? ये जो प्रलापे प्रलाप गलत है, ठीक नहीं विरधक्यों की नी बाह्यक्रियावान्न आत्मृत्ति भविम शक्त कशिद बाह्यक्रियाृत् तो आत्मक्रीरो बाह्य क्रिया आत्मक्रिया और विरोधा नहीं बाह्य क्रियावान आत्मरति च बाह्य साधन में क्रिया और आत्मा में रति ये दोनों भवित न सकता कस्चित कोई भी दोनों एक नहीं किसी में नहीं, ना तो सकता, नहीं हो सकता न भवित में सकता हो नहीं सकता है कच्ची बाह्य क्रिया निवृत्त कोई बाह्य क्रिया विनिवृत्त हो और होगा कश्चित बाह्य क्रिया विनिवृत्त आत्मक्रो भवती बाह्य क्रिया से निवृत्त है और आत्मक्रीड़ा है बाह्य क्रिया विनिवृत्त ही आत्मक्रीड़ा बोते है, नहीं बाह्य क्रियावान आत्मनिति से भविष्य सकता कर्चित बाह्य क्रिया विनिवृत्त ही आत्मक्रीड़ा बाह्य क्रिया से निवृत्त होने पर ही आत्मक्रीड़ा होगा बाह्य साधनक क्रिया छोड़ेगा तो आत्मक्रीड़ा होगा बाह्य प्रीति छोड़ेगा तो आत्मनिवृत्ति होगी बाह्य क्रीड़ा क्रिया और आत्मक्रीड़ा दोनों विरोधात् एक साथ नहीं होगा नहीं तम प्रकाश और युगपद एकत्र स्थिति संभवती अंधकार प्रकाश दोनों एक नहीं हो सकता एक तत्र तस्माद असत प्रलपित में अने ज्ञान कर्म समुचय प्रतिपादन आत्मक्रिया आत्मरती क्रियावान समास करके आज्ञान और कर्म समुचय करने के लिए कहा गया ऐसा कोई जो कहते असत प्रलभितम गलत कहा ठीक नहीं श्रुती कहते अन्य वाच विमुच अमृत शेष सेतु से तमें भी एकम जान था आत्मा न एक आत्मा को जान अन्य सब व्यापार छोड़ो यदि गई ज्ञान के बाद कर्म ही करना तो अन्य वाच कैसे आगे वेद वक्ष वेद वाक्य पढ़ो अग्निहोत्र जुहयाद दधना ज्योति ये सब करो अन्य व्यापार का निषेध किया गया संन्यास युगा तो संन्यास पूरा सो त्याग सर्वसन्यास का आ गया इसे विरुद्ध होता है तस्मा अयमे यह क्रियावान य्ञान ध्याना क्रियावान यही क्रियावान है ज्ञान ध्यान आदि क्रिया ज्ञानदान ध्यान श्रवण मन निधिदासन यही सब क्रिया है स्व अभिनार आर्य मर्यादा आर्य मर्याद आर्या मर्यादा आर्यमर्यादा आर्य मर्यादया मर्यादा ये न शास्त्रीय मर्यादा को भेदन नहीं करता है सन्यासी यह एवं लक्षण ऐसा जो सन्यासी है सन्यास पूर्वक आत्मरति आत्मक्रीड़ा न अतिवादी अतिवादी नहीं होता है आत्मक्रीड़ा आत्मरत्ति क्रियावान ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मणि नेत्राम स्थिति निष्ठा ये स ब्रह्मनिष्ठ निरंतर स्थिति मह्म और कुछ नहीं सब्रह्म विधा सर्वेशा वरिष्ठ सबसे प्रधान हे अधुना सत्यादीनि भिक्षु साम्य ज्ञान सहकारीणी साधना विधीये निवृत्ति प्रधान अभी विधान करते सत्यादीनि किसके लिए भिक्षु भिक्षु को भीख मांगने वाले के भिक्षु कहेंगे तो अच्छा लगता है और भीख मंगाना कहेंगे तो हिंदी में तो वही आता है मांग कर खाने वाले कोई दूसरे है क्या ये सब हम लोग बैठे मांग कर खाने वाले कोई कहता को हम तो कभी नहीं मांगते कोई कहता हम अभी तक नहीं मांगे बड़ापन है ना <laughs> नहीं मांगे तो अब जाकर मांगो पहले मांगना चाहिए सन्यासी हुआ तो पहले मांगना चाहिए <laughs> भिक्षा भिक्षु सन्यासी भिक्षु ही है सब छोड़कर आ गए तो भिक्षा मांग कर खाना पड़ेगा भिक्षु है सन्यासी और सन्यासी में भिक्षा कर्तव्य है स्नानम शौचम तथा भिक्षा नित्य में एकांतशीलता भिक्षा ही है भिक्षु सन्यासी सब छोड़ दिया सन्यासी श्रवण कुरिया संन्यासी के बाद श्रवण ही करे और श्रवण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहकारी साधन है सम्यक ज्ञान सहकारिणी साधना नहीं विधानते ये सब सहकारी है ये सब होने पर ज्ञान होगा निवृत्ति प्रधान नि निवृत्ति प्रधान साध साधने है निवृत्ति प्रधान गृहस्थ में तो प्रवृत्ति में है संन्यास तो निवृत्ति मार्ग सब छोड़ना छोड़कर केवल तत्वस्वरूप में स्थिति बाह्य विषय छोड़कर शुद्ध लक्षात् को समझ करके उसमें स्थिति और कुछ नहीं चाहिए सत्यन लभ्य स्तप साह स सा आत्मा सम्य ज्ञानेन ब्रह्मचर्य नित्यम अंत शरीर ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यती यत्य क्षीण दोषा सत्य न तपसा ये लभ्य सम्य ज्ञाने न, न। नित्यम एक पद है सौ के साथ जोड़ना पड़ेगा नहीं तो सौ लोग हम तो सच, सच बोलते ही है दिन में एक द्वारा कोई झूठ बोलने वाला सच नहीं बोलता है क्या पूरा पूरा झूठ बोलने वाला भी कभी तो सच बोलता है ऐसे सत्य नहीं नित्यम सत्य न लभ्य नित्यम के अन्य सब के साथ करना नित्यम सत्य न लभ्य नित्यम तपसा नित्यम समय ज्ञान नित्यम ब्रह्मचर्य सत्य तप सम्य ज्ञान ब्रह्मचर्य नित्य इससे आत्मा प्राप्त होगा वो आत्मा अंत शरीर ज्योतिर्मय शुभ्र शरीर के अंदर ही प्रकाश में स्वयं प्रकाश शुभ्र यति पशांति यक्षात कार्य करते दोषा में छीण शब्द बनेगा क्या छी धातु हस्त है न कहा से आ गया चौदिक क्या करेगा पहले निष्ठा प्रत्यय होगा ना क्यों दीर्घा जाएगा निष्ठा से होगा पहले धातु से निष्ठा प्रत्यय करना है किस सूत्र से निष्ठा होने के बाद फिर क्या करना है था था। क्या हा निष्ठाया मण्य दर्थे दीर्घ करने के लिए निष्ठाया मण्य दर्थे से पहले दीर्घ होगा दीर्घ होने के बाद सूत्र लगेगा छियो दीर्घाध निष्ठा के तह को न करने के लिए निष्ठा के तह को न करने के सूत्र क्यों दीर्घाध कहो लगे या पहले दीर्घ होगा दीर्घ करने के सूत्र निष्ठायाम अन्य दर्ते दीर्घ होने के बाद न हो गया फिर अटकुब तो हो जाए, क्षीण हो जाएगा क्षीण दोषा ये शाम ते क्षीण दोषा दोष जिनका समाप्त हो गया ऐसे यति सन्यासी साक्षात्कार करते हैं सन्ने साक्षात्कार करने के लिए योग्यता है यत्न करने वाले ही अति है और क्षीर्ण दोष आ दोष होने पर ही साक्षात्कार होगा इसलिए जो कोई दोष अंदर है उसको अपने आप ढूंढ करके निकाल कर फेंकना निकालना है निवृत्त करना है ये साधन करना है या दोष को बढ़ाना है दोष अपने आप देखने से पता चलेगा पता चलेगा पता नहीं चलता है तो अन्य से पूछो हमारे क्या गलती है बताइए अन्य से परामर्श करो अपने आप को अपनी गलती पता नहीं चलती है लगता है हम जो कहते ठीक है दूसरे से पूछो मेरी गलती हो तो बताइए साधो को इसे चाहिए आपस में मिल करके मेरे कोई हमारी कोई गलती है तो आप बताइए कोई कहता है तो यदि कुछ आपके आपे, आपको लगता है मेरी गलती नहीं दूसरे दोष दुछ देता है तो समझ दूसरे कहता है तो कुछ गलती है और किसे पूछो गलती कोई कहता मानना है गलती मान करके उसको सुधार करना चाहिए सारे दोष क्षीण होगा तो ही ज्ञान होगा साक्षात्कार होगा ज्ञान परमात्मा प्राप्ति के लिए साधु बनने का बनने का उद्देश्य क्या है पहले मनुष्य मात्र का तो लक्ष्य है मनुष्य सर्व नहीं संसार में भटके है किंतु तो सब घर छोड़कर आए भिक्षु बन गए किस उद्देश्य से परमात्मा प्राप्ति के लिए <laughs> कोई कहते ना तो भागवत कथा करने के लिए <laughs> भागवत करके रुपया इकट्ठे करने के लिए नहीं परमात्मा प्राप्ति के लिए उसके लिए क्षीण दोष होना चाहिए दोष क्या है अब देख करके हटाना है और दोष को स्वीकार करना मानना कोई यदि कहता है दोष अपने को स्वीकार करना है यदि दोष आपको लगता है कि मेरा दोष नहीं है कोई कहता है तो भी खंडन नहीं करे विचार कर देखे दूसरे कहता है तो कुछ होए फिर पहले ग्रहण करे के विचार करे तो बाद में समझे माएगा हाँ दोष है क्रोध अधिक होता है तो दूसरे को मारने को लिए जाता है कोई आकर सामने खड़ा होता है तो उसको भी धक्का दे के हटो <laughs> कोई रुकेगा तो और ज़्यादा आगे बढ़े उस समय किंतु जब थोड़ा रुक जाएगा फिर बाद में समझाए हाँ ठीक अच्छा हुआ नहीं तो किसको मारता क्रोध के समय कभी कुछ ना कुछ कर लेता है कुछ ना कुछ बोल देता है बाद में पश्चाताप होता है इसलिए कोई कहीं कुछ कहता है रुकता है तो वहाँ थोड़ा रुक जाए विचार करे विचार करने से अपनी गलती पता चलती है गलती को पता करना यही गुरुकुले में आने का यही अभिप्राय कहीं एक स्थान में है अपने दोष को स्वीकार करना है किसी की बात पर चलना है वहाँ स्वातंत्र शुरू से हो जाए तो मन के परतंत्र होकर के स्वतंत्र अपने को माने जीवन बर्बाद होता है जीवन को बनाने के लिए सुधार के लिए ही महापुरुष के अधीन में रहना पड़ता है और आपस में भी सशिष्य स सहपाठी आपस में भी परस्पर दो सनिवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए विचार करना चाहिए बात कर बैठ विचार करते समय कभी फालतू बात करके समय नष्ट करते आपस में ही विचार करना चाहे इतने समय नष्ट करते इतने समय शात्र विचार करें वेदांत विचार करें आपस में बात करें तो वेदांत शास्त्र विचार करें व्याकरण विचार करें न्याय विचार करें शास्त्र को और विचार करें वैराग्य में कमती हो हमारे में क्या कमती है उसको विचार करें हटाने के लिए आपस में विचार करा अभी कितने कमती है क्या क्या हमारे में कमती है परस्पर बोले मेरे में ये कमती है ऐसे है इसको कैसे दूर करना ये विचार करना चाहिए ऐसे परस्पर करने पर दूर होता है दोष दोष दूर होता है और दोष दूर करने के प्रयास नहीं करके कोई अपने को बड़ा मान करके कोई दूसरे उल्टा पाल्ट करते रहे राग देश करते रहे तो सुधार कैसे होगा सुधार करने के लिए प्रयास करने के लिए ऐसे के बीच में रह करके परस्पर संबंध प्रेम से संबंध ऐसे रहे विचार उसका हो और दोष अपने दोष का कैसे भारण करना है इसके प्रयास करने के लिए अन्य से भी थोड़ा ग्रहण करे कोई कुछ कहता को है तो कभी कुछ दोस्त देता है तो सबके ऊपर दोषारोप नहीं करके सब जो दोषारोप अपने पर करते उसको ग्रहण करें हम सबको गलत गलत कहेंगे सब हमको गलत कहते इतने लोगों क्यों हमको गलत कहते हैं क्या हमारे में कमती है कुछ गंती हो कमती तो जरूर रहता है कमती रहनी है, कोई गलती नहीं कमती तो है सब में किसी में कमती नहीं होगी कमती यदि किसी में नहीं हो ना तो तो तब ब्रह्म ज्ञान हो गया जीवन में हो गया और कुछ बाकी नहीं कृत्य कृत्य हो गया ऐसा जी कोई कृत्य कृत्य है तो ठीक है तो भी जब तक शरीर रहता है शरीर प्रार्ध के अनुसार प्रवृत्ति होती है तो ज्ञान हो गया तो और तो आगे कुछ नहीं जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ कमती है यही विचार कर हमको साक्षात्कार अभी तो क्यों नहीं हुआ कमती है इसलिए कमते नहीं तो साक्षात्कार हो जाना चाहिए वासना निवृत्त हो जाए निर्भाषन हो जाए तो ज्ञान प्राप्त तो हो जाएगा वासना है क्यों वासना इच्छा क्यों होती कुछ भी की इच्छा होती मतलब संसार में सत्य तो बुद्धि है मिथ्या में सत्य तो बुद्धि है यही अज्ञान सबसे बड़ा दोष यही अज्ञान अज्ञान है तो मूर्खता है और क्या बड़ापन है ऐसे विचार करके जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक सोचा अज्ञान है ए, अज्ञान है मतलब उसको मूर्ख कहा जाएगा ना नहीं किसको कहा जाएगा स्वयं अपनों को कहागा ना नहीं अपने में यदि कहीं किसी वस्तु की इच्छा है तो अभी सत्य तो बुद्धि है ज्ञान नहीं हुआ अज्ञान है अपने मज्ञान है तो अपने को मूर्ख कहेगा मैं अज्ञान है अब तो ज्ञान नहीं हुआ तो क्या बड़ापन है अज्ञान जब है तो ज्ञान अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक अहंकार घमंड छोड़ना है बड़ा दोष अज्ञान अभी तक है अज्ञान है तो सब दोष है अज्ञान निवृत्त होगा तो कोई दोष नहीं जब तक तो साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक तो अज्ञान है या नहीं अज्ञान है तो दोष नहीं है ये दोष है, है।, है, तो है।, है तो फिर अपने निर्दोष क्या कहना अज्ञान है तो सब दोष है ऐसे कुछ कोई दोष कहने पर ग्रहण करना है दोष है ऐसा आता है कोई विचार करे सब कुछ ना कुछ, कुछ कुछ भी करे अज्ञान है तो यही पहला दोष अज्ञान रहेगा तो सब दोष रहेगा इसलिए ये क्षीण दोष ये होना चाहिए यही ध्यान रखने का है साधकों को दोष की निवृत्ति करना है इधर शास्त्र चिंतन करे पढ़ाई करते ध्यान करे उपासना करे जप करे अनुष्ठान करे सब करते करते दोष क्या है उसका भी निवृत्त करना है जितने साधना साधन साधना दोष निवृत्ति के लिए दोष निवृत्ति के लिए साधना करना और दोष को पकड़ कर रखना कपड़ा साफ करते किसी लिए महिला को हटाने के लिए या महिला लगाने के लिए महिला को हटाने के लिए तो साबुन लगाए और साबुन लगा कर कपड़ा को दुर्गंध जिस उसमें घिरते घिरते रहे इधर साबुन लगाए उधर कपड़ा को ले करके किचड़े में दुर्गंध में सूची अपवित्र में ले करके लपटे तो उसकी अपेक्षा ज़्यादा सफाई नहीं करो दुर्गंध में नहीं किचड़ में नहीं लिपटो दुर्गंध में तो खाली धोकर सुखा देने से भी शुद्ध हो जाएगा महात्म लोग ऐसे कभी कपड़ा को ऐसे धो करके बस धूप में सुखा देने से हो गया साबुन नहीं मिलेगा ऐसे घूमते तो कहाँ साफ और सफाई करेंगे लेकर के पानी में धो दो, दो अब धोकर साफ लेकर धूप में डाल दो हो गया किंतु तो कपड़ा को जर महिला लगातार रहे तो साबुन लगाना भी व्रत हो जाता है इसलिए जितने साधन सो शुद्धि करने के लिए साधन है और अशुद्धि को नहीं छोड़कर कर खाली साधन के द्वारा तो शुद्धि को छोड़ना है अशुद्धि को लगाते रहा, पकड़े रहे पकड़े रखे और साधन करके अशुद्धि को छोड़ेंगे कैसे छोड़ेंगे यदि पकड़ कर खाए और जब पकड़ेंगे छोड़ना है किस चीज़ को पकड़ कर रखा है इसको नहीं छोड़ेंगे और जप करेंगे <laughs> जप करने से कौन छोड़ाएगा इधर तो पकड़ रखा है उसके अभी जपक करने आज इसको फेंको <laughs> जो फेंक सकते हैं कौन से कम तो फेंको और इसको पकड़ रखेंगे राग द्वेष करते रहेंगे और जप करते रहेंगे, जाप करते रहेंगे। तो क्या होगा इस दोनों तरफ इधर जप क्योंकि कुछ चीज़ ऐसा होता है जो छोड़ सकते हैं कुछ होता छोड़ नहीं पाते तो परमात्मा के शरण में रहे जप भी करें महापुरुष के शरण में रहे परस्पर से सलाह लें दूसरे की बात माने स्वीकार करें और इधर अभी इसको छोड़ने के प्रयास करें जो छोड़ सकते हैं कुछ कुछ छोड़ने के समय लगता है धीरे धीरे चलना पड़ा छोड़ने के लिए कुछ शीघ्र छोड़ सकते हैं कोई यदि दुर्व्यसा नहीं छोड़ सकता है छोड़ छोटा नहीं बिगड़ता है छोड़ देना चाहिए ऐसे करके धीरे क्षीण दोष होना चाहिए तभी साक्षात्कार होता है सूती वाक्य पश्चिंत यथा क्षीण दोषा ये साधन चाहिए साक्षात्कार करने के लिए इसे विधान कर दें टीका सौम्य ज्ञान सहकारिणी क्या अत्र्य ज्ञान शब्द न वस्तु विषय अवगति फल अवसानम वाक्यार्थ ज्ञानम उच्यते सम्य ज्ञान शब्द से वस्तु विषय अवगति फलावसान वस्तु आत्मतत्व तो वस्तु का विषय करने वाले अवगति जो ज्ञान रूप फल वहाँ होने तक अवसान वहाँ समाप्त होने तक साक्षात्कार होने तक जो वाक्यार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान है वाक्यार्थ ज्ञान हुआ उस समय ये सहकारी सब साधन रहेगा तो साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार होने के बाद कोई सहकारी होगा तो मोक्ष मिलेगा तो नहीं तो नहीं मिलेगा ऐसा नहीं प्रकाश होने के लिए म्याचिस तो है और ईंधन नहीं है तो कितने देर म्याचिज जला कर प्रकाश होगा मैचिक त है और अन्य साधन सहकारि साधन दीप लाओ जलाओ दीप शब्द से प्र। अग्नि प्रज्वलित वो दीप कहते मैचिक से तो अन्य ईंधन लाओ लकड़ी लाओ थोड़ा तो कपड़ा लाओ किरोसिन लाओ कुछ लाओ दीप बन, बनाओ कुछ कर जलाओ और सहकारी साधन वहाँ अब प्रकाश हो जाने के बाद प्रकाश आपके पास आ गया प्रकाश अंधकार निवृत्ति करने के लिए लाठी चाहिए कुठार चाहिए प्रकाश होने मात्र से अंधकार नष्ट हो जाए आगे कोई साधन नहीं चाहिए किंतु प्रकाश करने के लिए साधना चाहिए।, चाहिए इसी प्रकार यहाँ वाक्यार्थ ज्ञान हुआ वाक्यार्थ ज्ञान सम्य ज्ञान शब्द से यहाँ वाक्यार्थ ज्ञान को लेना जो वाक्यार्थ ज्ञान हो करके अंत में विचार करते करते प्रतिबंध निवृत्ति होकर के वस्तु विषय अवगति साक्षात्कार फल में समाप्त होता है इसको लेना अवगति फलस्य से स्वकारी सहकार्य पीछा संभवत रूप साक्षात्कार रूप जो फल है अवगति रूप जो फल है साक्षात्कार रूप स्वक्य साक्षात्कार होने के बाद उसका कार्य क्या है साक्षात्कार से क्या होता है अविद्यावृत्ति स्वकारी अविद्यावृत्त हो सहकार्य पीछा प्रकाश होने के बाद अंधकार निवृत्ति के लिए क्या सहकारी चाहिए नहीं इसी प्रकार साक्षात्कार हो गया तो अपने कार्य अविद्यावृत्ति में सहकारी की अपेक्षा असंभवात अपेक्षा असंभवात अपेक्षा ही नहीं ऐसे विचार कर जब वो करते हैं प्रकाश जलाना अंधकार निवृत्ति दोनों एक साथ ही ये नहीं कि प्रकाश होने के बाद थोड़ी देर बाद अंध अंधकार हटेगा इसी प्रकार साक्षात्कार हो जाने के बाद थोड़ी देर बाद अविद्यावृत्ति ऐसा नहीं अविद्या निवृत्ति और साक्षात्कार एक साथ है इसलिए उस समय सहकारी की आवश्यकता नहीं ज्ञान होने के बाद हाँ जब तक तो साक्षात्कार नहीं हुआ सामान्य ज्ञान है उसमें यह सहकारी साधन होने पर साक्षात्कार होगा सम्य ज्ञान सहकारिनी सम्य ज्ञान शब्द से सहकारी हो गया सम्य ज्ञान उत्पत्ति के लिए कारण है और सामान्य वाक्यर्थ ज्ञान का ये सहकारी कारण हो तो साक्षात्कार होगा साधना नहीं विधिंत नहीं तो समय ज्ञान शब्द साक्षात्कार ले लिया साक्षात्कार हो गया उसके साथ सहकारी कारण होगा तो ज्ञान की निवृत्ति होगी ये अर्थ है इसे सहकार समय तो ज्ञान शब्द से वाक्य जिसका फल साक्षात्कार किंतु साक्षात्कार तभी होगा संशय विपर रहित ज्ञान तभी होगा ये सो सत्यादि साधन हो तो विधियां निवृत्ति प्रधान सत्य सत्य कहते थे अनृत त्यागे न कभी कभी सत्य से नहीं सत्य कहते था अनृत त्याग बिल्कुल झूठ नहीं बोलना मेरे वदन त्यागे न लभ्य प्राप्त मिथ्या भाषण विचार नहीं करने के बहुत लोग झूठ निकलते ही झूठ बोल देना विचार नहीं करते मिथ्या बोलने का अभ्यास है यदि अभ्यास करके छोड़ना चाहे गलत तो कभी झूठ बोल जाए तो फिर सच बोले सच बोलने से कभी मिथ्या छोड़ दे हानि नहीं है किंतु अभ्यास ऐसे होता है विचार नहीं करते हैं और कुछ लोग झूठ बोल करके खुशी होते दूसरे को झूठ बोल दिया ठग दिया तो खुश है उसको कैसे बोल दिया पता नहीं चला <laughs> ऐसे करे कुछ लोग हंसते बड़े खुश होकर मैं से बता दिया कोई जा रहा है कहीं जा रहा है लक्ष्मण ज्वाला गलत रास्ता इधर रास्ते से जा रहा है पूछा लक्ष्मण ज्वाला कहाँ है इधर है हाँ इधर है चलो तो गलत रास्ते जा रहे है गया दूसरे को देखो बेकू कैसे ये लक्ष्मण जला जा रहा है ये हंस रहे हैं अच्छा अपने को क्या मिलेगा गलत रास्ता से जाकर नरेंद्र तक तो रास्ता में बता दिया वो जा रहा है पता नहीं उसको बताया इधर जाओ इधर एक खुशी, देखो ये लक्ष्मण जला जा रहा है फिर अरे बोल दो उधर जा अरे जाने दो जाकर फिर वापस आएगा <laughs> इतने खुशी कि जाने दो बहुत दूर जाएगा फिर कहें वापस आएगा अपने को कुछ लाभ नहीं कुछ लोग ऐसा होता अपना लाभ नहीं हो तभी तो दूसरे जो खुद दुख कष्ट हो गया तो भी खुश है ऐसे कुछ सामान्य लोग में तो होता है कोई कोई साधु में विचार नहीं करते हैं देखा है कोई साधु ऐसे करता था अरे जाने दो फिर वापस आएगा <laughs> तो ऐसे कभी हुआ तो हमें पूछा ऐसे क्या मिलेगा हमको क्या मिलेगा तुमको क्या मिलेगा वो जाकर वापस आएगा तो बोल दो क्यों जा रहा है दौड़ कर जाओ बोलो बुला दो गलत गलत हो क्यों अपने आप क्यों कई अपने आप की कई से चल जाता है किन्दु हमको पूछा फिर हमें उसको समर्थन करें ठीक है करके ऐसा क्या ज़रूरत है और कभी सत्य बोलने से कोई आपत्ति नहीं है झूठ बोल देना ये विचार करके माधु लोग विचार करें कभी कभी जो आरती में कोई नहीं आता तो है क्यों नहीं आता तुरंत निकल जाए स्वास्थ्य खराब <laughs> स्वास्थ्य क्या खराब है स्वास्थ्य खराब कहेंगे तो कभी स्वास्थ्य खराब नहीं होता है क्या खराब है नहीं दिलगा ए खराब नहीं तो छींक हो गया नहीं तो खांसी हो गई तो कभी छींक हो जाना कभी खांसी हो जाना कभी सिर में खुजलाहट हो गया कभी उठने में देर हो गया ये इसको शास्त्र खराब शब्द तुरंत निकल जाएगा बहुत लोगों को वो जरूरत नहीं क्या वान? एकदम नियम निष्ठा से कि इसको ठगने का उद्देश्य नहीं करना अपना ही कल्याण करने के लिए सन्मार्ग में चलना है परमात्मा देखते हैं परमात्मा के लिए ही अनुभव परमात्मा के लिए हम सब कुछ करना है परमात्मा से जानते हैं वो कृपा करेंगे तो सन्मार्ग की प्रभुति होगी ठगना है तो परमात्मा को ठगने के प्रयास कोई करेगा वो बुद्धिमान उसको कहा जाएगा दूसरे को क्या ठगना इसलिए ऐसे ही कार्य नहीं करें जिससे झूठ बोलना पड़े और यदि हो गया तो सच बोल दे आगे प्रयास करे ठीक मार्ग में चल लें लेकिन जिसको निर्देश उद्देश्य है कि हम ऐसे ही करेंगे जितने कहने परे हम ऐसे ही करेंगे और झूठ बोलना पड़ेगा और क्या करेगा इस कुछ लोग झूठ बोलना ही पड़ता है कभी कभी कोई सोचता है आज छुट्टी है दो दिन चलो सो जाओ आज में नहीं जाएगी दो दो दिन क्या हो जाता है कोई पूछेगा तो क्या होगा कुछ ना कुछ झूठ बोल दो ये झूठ बोलने के पहले से तैयारी हो करके जो गलत काम करता है पहले से तैयार होता है झूठ बोलने के लिए अब झूठ बोलने के लिए ऐसा अच्छा, उनकी बुद्धि भी अच्छी, अच्छी काम करती है झूठ बोलने के लिए इतने सरल से बोल देंगे उसके लिए विचार करना नहीं पड़ता है अभ्यास हो जाते कुशलता कोई तो जिसमें जो आगे जितने करेगा ना इतनी कुशलता को प्राप्त करता है सनमार्ग में चलने के प्रयास करेगा तो उसमें कुशलता की प्राप्ति करेगी और ठगने का प्रयास करेगा तो उसमें भी कुशल हो जाता है दूसरे को पता नहीं चलेगा इसलिए कुशलता तो होती है तो किस में होनी चाहिए सनमार्ग में चले सरलता सनमार्ग में कुशलता को प्राप्त करे और गलत मार्ग में कुशलता को प्राप्त करे तो किसकी हानि दूसरे को क्या ठगना अपनी हानि इसलिए ये हमेशा ही सत्यन अनृत त्यागेन विषावदन त्यागन प्राप्त प्राप्तव्य ये सत्य बड़ा साधन है परमात्मा का स्वरूप ही सत्य है ये सत्य ही साधन है किंच तपसा तप भी एक साधन है तप में तो बहुत प्रकार तप है तप में इंद्रिय मन एकाग्रता या इसमें कहा तप है तप भी बड़ा साधन है और तप भी करना पड़ेगा तप ही करना पड़ता है तप जो नहीं कर पाएगा आगे क्या प्राप्त कर सकता है तपसव को करना पड़ता है करना ही चाहिए ये इसमें साधना बताया है मंत्र में ये मंत्र को ध्यान में रह करके पूरा करने से ही प्राप्त होगा साक्षात्कार होगा प्रयास करना चाहिए ओम भद्रं कर्णे भी शेणुयाम देवा